ईश्वर के अनुकंपा से हम लोग पंचदशी के जो नववा प्रकरण है ध्यानदीप प्रकरण उसको लेकर विचार कर रहे हैं अभी तक विचार हुआ कि तीन प्रतिबंधक कौन है करके तत्पश्चात जो भावी प्रतिबंधक है अर्थात आगमी प्रतिबंधक उसको लेकर विशेषता विचार कर रहे तो यहां तक विचार हुआ जो योग भ्रष्ट है तत्व का विचार करते करते तत्व को प्राप्त तो नहीं किया क्यों नहीं किया प्रतिबंधक है प्रारब्ध बचा है और वो पुण्यलोक में जाकर भोग भोगने के बाद शुचि नाम श्रीमताम गेहे जन्म लेता है यदि उसके अंदर शाबिल आशा मत कुछ भोग की इच्छा हो तभी और उसमें भी एक दूसरा विकल्प दिखा दिया यदि उसके अंदर भोग की इच्छा नहीं है निष्प्रिया विरक्त है तो विरक्त होकर उन्होंने श्रवण मननादि साधना की थी और वो भी योगी नाम कुल अर्थत योगियों के कुल में घर में जन्म लेता है और ये जो जन्म है अत्यंत दुर्लभ है दुर्लभ क्यों है ये तो उनचासवें श्लोक में बता दिया पूर्व जन्म में जो साधन की थी जहां से उन्होंने छोड़ दिया वहां से ही आगे उसका बुद्धि का संयोग हो जाएगा परमात्मा का श्रवर्ण मनन निदिव्यासन और वहां से वो अत्यधिक प्रयत्न करेंगे पहले की अपेक्षा इसलिए दुर्लभ कहा गया और वहां जो कहा गया अधिक प्रयत्न करेंगे तो अधिक प्रयत्न करने के लिए कारण क्या है ये बता दिया पचासवें श्लोक में क्योंकि जो पूर्व अभ्यास जो किया था पूर्वा अभ्यास का जो संस्कार था उसके कारण से जो योग वृष्ट है परवश होकर उस जो चिंतन में प्रवृत्त हो जाता है बार बार उसका मन उसी में ही लग जाता है चिंतन में तो इस प्रकार अनेक जन्म में किया हुआ पुण्य के फल स्वरूप से वो मोक्ष को प्राप्त करता है परागति को यहां तक हम लोगों ने विचार किया शायद वां श्लोक हुआ था नहीं टीका बाकी श्लोक की व्याख्या तो हुई थी ना टीका देखी भूर्वेति अर्थात वो भूयो अभ्यास कारण महा भूय कहते हैं अधिक अधिक अभ्यास करता है कहा योगियों के कुल में अर्थात योगियों के घर में जन्म लेने के बाद प्रयत्न क्या है अधिक करता है ऐसा तो पूर्व जन्म में भी प्रयत्न किया था उन्होंने ऐसी बात नहीं प्रयत्न करने पर भी प्रयत्न का मतलब वही आत्मा का श्रवण मनन निधि ये प्रयत्न परोक्ष ज्ञान पूर्ण रूपेण है उनको क्योंकि परोक्ष ज्ञान जब तक दृढ़ परोक्ष नहीं होगा तब तक, तक अपरोक्ष में प्रवेश नहीं हो सकता है परोक्ष में भी दृढ़ परोक्ष होना चाहिए तो दृढ़ परोक्ष तो है ही है किंतु अपरोक्ष क्यों नहीं हो रहे वो प्रतिबंधक सामने व्यवधान कर रहे प्रतिबंधक है ना प्रारब्ध कहिए भावी प्रतिबंधक कही तो इसलिए अभ्यास तो पहले ही किया था उन्होंने ऐसी बात नहीं किंतु उससे भी अधिक अभी ये जो जन्म लिया है योगियों के घर में वहां अधिक कर रहा है इसलिए बोले भूयो अभ्यास कारण उसका कारण क्या है तो आचार्य जी बता रहे पूर्वाभ्यास है ना श्लोक में है ना पूर्व इति ये पूर्व है प्रतीक है प्रतीक का मतलब जो टीकागार व्याख्य करते हैं ना मोल का टुकड़ा उठाते हैं उसको कहाते है प्रतीक तो पूर्व पूर्वेतिक योग भ्रष्ट ऊपर है ना शब्द श्लोक में है ना शब्द तो सशब्द का अर्थ कर रहे हैं योग भ्रष्ट योग भ्रष्ट मतलब तत्व को प्राप्त अभी तक नहीं किया है और उससे प्रतिबंध होने के कारण दोबारा योगी के घर्म में जन्म लिया ऐसा योग भ्रष्ट ये किसका अर्थ है श्लोक में जो शब्द है ना अपि सा।, सा मतलब वह वह कौन हैृष्ट शोकमेन पूर्वाभ्यान हे तृतीय है जैसे राण बंद वैश तोषिका पूर्वाभ्यास उस पूर्वाभ्यास से उस मतलब है? अभी जो योगियों के कुल में जो जन्म लिया है उससे पहले उस पूर्वाभ्यास अतः तो पूर्व जन्म में जो अभ्यास किया था उस पूर्वाभ्यास से तो वही बोलते न पूर्वाभ्या अभ्यास न एव अभ्याना है अगे एवा है तो बना है अभ्यास अभ्यास नै हो गया अभ्यास नैव पूर्व मतलब मुख्य रूप से इससे पहले ऐसा तो पहले कर रहे हैं यहां तो योगियों के कुल में जो जन्म लिया है ना उससे पहले नहीं रहे विशेष रूप से क्योंकि वहां दृढ़ परोक्ष तो उनको हुआ ही है अपरोक्ष ओर जाते हुए प्रतिबंधक आ गया तो इसलिए पूर्व लेना यहां देखिए पूर्वाभ्यावा ऐसा पता चेर नहीं कर दीजिए पूर्वाभ्यावा यदि नईवा कोई डर के तो अर्थ गड़बड़ हो जाएगा तो संस्कृत में एक ऐसा है जैसा एक राजा था गुणानिधि बोल के बहुत प्रसिद्ध वो संस्कृत नहीं पढ़ा ले था और की उसकी पत्नी बहुत बड़ी विदुषी थी एक दिन जला क्रीड़ा कर रहे थे दोनों ज्यादा जल यह कर रहा था उन्होंने कहा महोदय कहीं ताड़ा यू पत्नी ने कहा मोहोदा कही ताड़ा या तू मोहोदा कही बोल दो लड्डू से ताया तू तो राजा ने क्या किया तुरंत अपने नौकर से लड्डू मंगवा दिया लड्डू से उनको मारने लग गए तो उतने में रानी ने कहा तो मूर्ख हो राजा बनने योग्य नहीं अभी देखिए हाँ मोदक उदक ताड़ा यू मां इधर आ जाएगा मां उदा कई ताड़ा यू बन गए क्या मोदक ताड़ाया तो जल के द्वारा मुझे ताड़न मत करो और मां और उदक क्या मोदक बन गया राजा ने सोचा लड्डू से मार जाओ तो उसके बाद वो पर तो बहुत बड़ा विद्वान होता है उसने एक ग्रंथ लिखा कथा सरित सागर बोल के बहुत बड़ा पैशासिक भाषा में बहुत बड़ा ग्रंथ है बाद में विद्वानों ने उनको मान्यता नहीं दिया उसने हवन किया था उन्होंने एक एक के। तो उसमें एक बचा अभी भी तीन घंटे में उपलब्ध है कथा सरित सागर हाँ क्योंकि कोई मान्यता नहीं दिया इसलिए पूरा किताब को एक एक करके तो उसमें जो बचा है अभी भी वो भी तीन खंड में बहुत बड़ा उसे बहुत बड़े विद्वान बनते तो इसलिए इसी प्रकार अभ्यास नैव नहीं अभ्यास न एव को आगे अभ्यास न एवा अवशु अभी क्योंकि अभ्यास न ये तृतीय है तो अर्थ हो गया तेना पूर्वा अभ्यास न उस पूर्वा अभ्यास के द्वारा एवं विशेषण दे रहे उस अभ्यास से ही एवं शब्द होता है मात्रार्थ में मात्र अर्थ का होता है ही भी नहीं भी में ऑप्शन रहेगा ही में ऑप्शन नहीं होता है आप ही आइए मतलब आप आइए आपसे अतिरिक्त तो कोई नहीं आइए ही करते अर्थ यह होता आप आइए आपसे अतिरिक्त तो कोई नहीं इसलिए आप ही आप भी आइए मतलब आप भी आइए और भी कोई है। तो इसलिए यहां एवं शब्द दे रहे अर्थात पूर्व अभ्यास से ही अवशोपी ऊपर है ना ही अवशोपी श्लोक में है ना हे अवशोपी उसका अर्थ कर रहे हैं अवशोपी तो अवशोपी का अर्थ कर रहे अश्वादिनोपि अस्वादीनोपी अर्थात परवश अपने इच्छा नहीं इतना इच्छा ना होने पर भी जैसा अर्जुन ने भी प्रश्न किया अनिच्छी वाष्ने बला दिवा नियोजश इच्छा तो नहीं है किंतु मानो कोई पकड़ करके जबर से ले जा रहे तो भगवान ने उत्तर दिया है काम योध वो काम है वहां काम क्रोध आदि रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम क्रोध तो यहां जो कौन ले जा रहे पूर्व की जो साधना है साधना का जो संस्कार है वो बार बार उसको उसी में ले जा रहे हैं खींच खींच के ले जा रहे पिछले बोल रहे अस्वाधीनों पी स्वाधीन अपना वश और अस्वाधीन बोलते परवश।, परवश परवशों रीयते वो ऊपर है ना तेने उसका अर्थ कर रहे आकृष्यते पूर्व संस्कार के बल से वो आकर्षित हो रहे किस में आकर्षित ये श्रवण मनन निधिध्यासन आत्म तत्व विषय में बार बार आकर्षित हो रहे आकृष्यते आकृष्य बल तो आकृष्ट हो रहे अर्थात उसके और खिंचा हो जा रहा है खींचा जा रहा है बार बार एवं इस प्रकार अनेक जन्मसु आयन रहे एक जन्म नहीं जन्मसु जन्मसुम तो इस प्रकार अनेक अतः अनेक जन्मों में सप्तमी कृतेन प्रयत्न किया हुआ जो प्रयत्न है साधना है एक जन्म से जल्दी नहीं हो सकता हां कभी कभी हो सकता है अगर दो है कभी कभी किसी को सुनते हुए ज्ञान होता है और किसी के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता जो कृतोपासक है एक अकृतोपासक है कृतोपासक मतलब उपासना आदि करके उसका जो भूमिका उन्होंने तैयार किया पूरे के पूरा अभी केवल इसमें बीज डालना तो उसको क्या है श्रवण मात्रा आदि से ज्ञान होता अकृतोपासक के लिए मनन निधि ध्यास आदि का और इनमें भी बहुत मतान्तर है कुछ लोग बोलते कृतोपासक को ही ज्ञान होगा अकृत उपासक को नहीं होता किंतु बडे बड़े, बड़े आचार्य हैं विद्यारण्य स्वामी जी ने जीवन मुक्ति विवेक उनका बहुत सुंदर ग्रंथ है उसमें विचार के इसे को लेकर है उन्होंने कहा नहीं अकृत उपासक को भी ज्ञान होता है किंतु ज्ञान होने के बाद मनोनाश और वासना के लिए उसको प्रयत्न करना पड़ा योग में भी आया है मनोनाश और वासनाक्षय कृतोपासक के लिए दो करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि वासनाक्षय तो पहले शिथिल कर दिया उपासना से और मन भी जाके उनका एकाग्र हुआ है उपासना से केवल ज्ञान हुआ और अकृतोपासक को ज्ञान तो हो जाएगा वह आक्षेप के अकृतोपासक को जान कैसा होगा तो उन्होंने बोलता आपातता साधना जिसके उसके अंदर शमदमादि तो है ही ज्ञान प्राप्ति के योग्य विवेक है वैराग्य है षड संपत्ति जितनी है उसको लेके जान हो सकता है किंतु आगे उनके लिए वासना क्षय और मनोनाश के लिए प्रयत्न करना पड़े दृष्टांत भी दिए उन्होंने ये वासना देखा जाता है शास्त्रो वासना भी है देखिये याज्ञावल के आप लोग सुना होगा ब्रहद में सभा में गए थे शास्त्रार्थ करने गए थे क्या नहीं ज्ञान याज्ञावल के तो ज्ञानी तो थे ही किन्तु तो शास्त्रार्थ करने गए थे शास्त्र वासना थे और अपने शिष्य को क्या गाय भी ले जाओ वित्त वासना भी थी अंतिम में जाके उन्होंने किया ये प्रतिबंधक है तो इसलिए सन्यास ले लिया जीवन मुक्ति का और वहां दुर्वासा ऋषि का भी दृष्टान्त दिया था दुर्वासा ऋषि जहां भी जाते थे बोरी लेके किताब ले जाते जहां भी तो एक दिन नारद जी ने कहा भी इतने बड़े जाने होते हुए बोरी जैसा पुस्तक के कहां ले जाते हो तो उसको फेंक दिया था उन्होंने शास्त्र वसनों को त्याग दिया और भरद्वज ऋषि है उसको इंद्र ने आयु बढ़ा दिया था तो दोबारे उसमें अनुष्ठान में इसमें लग गए कर्म में तो इंद्र ने कहा कब तक करेंगे तुम दोबारा आयु बढ़ा दिया तभी जाके वो तत्व को जान तो इसलिए वासना क्षय करने पड़ते, अकृत उपासक को और कृत उपासक का तो पहले ही हो गया इसे कोई आपत्ति नहीं ये विचार किया हुआ पिछले तो इसलिए यहां बता रहे अनेकेश जन्म सुना बोल तो किया हुआ प्रयत्न से अनेक जन्म से वो प्रयत्न कर रहे हैं संसिद्ध ऊपर है ना श्लोक में अनेक जन्म संसिद्ध ये गीता का ही है किंतु गीता में पैतालीसवा है क्योंकि अभी ये जो विचार चल रहे गीता को लेकर ही विचार चल रहे किंतु उस श्लोक को अपने ढंग से विद्यारण्य स्वामी जी बता रहे तो संसिद्ध संसिद्ध का अर्थ कर रहे तत्व ज्ञान संपन्न संसिद्धि का दोनों अर्थ होता है कर्मण्येव जनक आदि जो बताया कर्म करते करते जनक आदि क्या है सिद्धि को प्राप्त हुआ तो वहां दोनों अर्थ क्या समसिद्धि का मतलब अंतकर्ण शुद्ध भी माना जाता है और समसिद्धि का अर्थ किया जाता है तत्वज्ञान दोनों अर्थ है प्रकरण को देख अर्थ किया जाता सम्यक रूप से सिद्ध सम्यक रूप से सिद्ध कौन है आत्मा ही है बाकी जो भी सिद्ध है वो सम्यक नहीं सिद्ध हो सकते हैं जैसे ज्ञान सम्यक ज्ञान दो शब्द प्रयोग होते हैं ना एक तो ज्ञान शब्द और दूसरा सम्यक सम्यक क्या चीज है सम्यक का मतलब है जिसको जानने के बाद और कोई ज्ञान है नहीं। ज्ञान। ही नहीं अतः स्वरूप आत्मा का ज्ञान वही सम्यक ज्ञान हाँ स्वरूप कहिए आत्मा कहिए बाकी जो ज्ञान है वो वैसे यहां संसिद्धि सिद्धि तो योगियों को भी होते हैं अणिमा गरिमा उरिमा लगीमा अष्ट सिद्धि है न वास्तव में सिद्धि है संसिद्धि है वो तत्वज्ञान इसलिए अर्थ कर रहे संसिद्ध तत्वज्ञान संपन्ना उसका अर्थ कर रहे हैं तत्वज्ञान संपन्ना।, संपन्ना कौन वो योग भ्रष्ट अत्यधिक प्रयत्न किया उन्होंने और प्रयत्न करते करते क्या है यही तत्वज्ञान को प्राप्त किया तत ततः मतलब ऊपर है न तनेक जन्म संसिद तति परां तो तत का अर्थ कर रहे तस्मा पंचमे अर्थ में तसील प्रत होता है पंचमे अर्थ में तशिल होता है तो इसलिए तथा का मतलब तस्मात तत्वज्ञात परम तस्मात का अर्थ कर रहे तत्वज्ञान के बाद में तथा का बोलते तस्मात। तस्मात बोल तो उससे किससे तत्वज्ञान के पश्चात पराम गतिम पराम का अर्थ कर रहे पराम गतिम परागति को तो परागति मतलब तत्वज्ञान में कोई गति होती है गति नहीं यहां गति तो तीन ही माना है शास्त्र में छाणों उपनिषद में भी बृहदंड में भी तीन ही गति माना है जो कर्मी है वो तो धूम मार्ग के द्वारा अथवा दक्षिणायन मार्ग के द्वारा पितृलोक में जाता है और उपासक है उत्तरायण मार्ग मान दीजिए अथवा अर्चिरादि मान दीजिए अथवा देवयान एक ही अर्थ है उत्तरायण भी कहते हैं अर्चिरादि भी कहते हैं अथवा देवयान भी कहते हैं तीन ना अलग अलग उस मार्ग से ब्रह्मलोक में जाता है अभी जो कर्मी भी नहीं है उपासक भी नहीं है वो जायस्व मृयस्व तीसरा मार्ग और ज्ञानी के लिए कोई अलग मार्ग नहीं गति नहीं तो इसलिए यहां पराम गतिम कैसा कहा गति यहां गति का मतलब गत्यादि जितने भी जो धातु है ज्ञान परक भी होता है ज्ञान परक गति का अर्थ होता है गमन और जितने भी जो गत्यादि धातु है उसका ज्ञान परक भी होता है धातु नाम अनेक अर्थ है कोई भी शब्द बनता है ना धातु और प्रत्यय से गम धातु से है हाँ नहीं यहाँ तो परामगतिम शब्द दिया है ना विलियन से थोड़ा बोल रहे है यहाँ क्या देखिए याति परामगतिम पराम परागति को प्राप्त कर रहे हैं ना गति का मतलब गमन हो गया क्यों नहीं होते गति धातु का आरती गमन ही हो रहे क्यों नहीं हो रहे गम धातु का आरती ही गमन है परागति को प्राप्त करता है तो इसलिए बता रहा हूं यदि प्राप्त करे ज्ञानी किशु को प्राप्त नहीं करता है गति तो आपके पास थी नहीं है तो ये कैसा बता रहे हैं? गीता में भगवान ने बताया ना मुझे को यहां उठा रहा है तो इसलिए यहां गमादि अर्थात गत्यादि जो धातु है उसका एक अर्थ है ज्ञान भी है गति का मतलब क्रिया गति का मतलब क्या है क्रिया यहां से हम गमन कर रहे हैं। एक जगह से दूसरे जगह में इस देश का वियोग अन्य देश का संयोग यही गति है देशा भी यहां बैठे हैं, यहां का वियोग होगा और दूसरे देश का संयोग यही गमन है तो इसी प्रकार यहां परागति मतलब यहां से छोड़ देंगे दूसरे जगह में प्राप्त करेंगे ये तो संभव मोक्ष में इसलिए यहां एक गत्यादि धातु का अर्थ ज्ञान परक में माना जाता ज्ञान तो इसलिए पाणिनि जी कोई ही कहा ना पड़ा धातु नाम अनेक अर्थ एक धातु का एक अर्थ नहीं अनेक अर्थ है क्योंकि वो व्याघ्र की उत्पत्ति कर रहे थे व्याघ्र है ना जीग्रती थी व्याघ्र जो सूंग करके जो जाता है वो व्याघ्र है तो एक बार जंगल में जा रहे थे उनके अनुसार क्या है व्याघ्र सु करके जाएगा तो दूसरे व्याघ्र आके उनके ऊपर फाड़ दिया तभी उन्होंने कहा नहीं ने धातु ना माने करता केवल सुनकर के नहीं मारता भी है तो इसलिए यहां जो गति है ये ज्ञान परख लीजिए तो परागति का मतलब है जो श्रेष्ठ ज्ञान ये अर्थ होगा पराम गति का मतलब श्रेष्ठ ज्ञान तो श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करता मतलब यहां अनुभव करता है प्राप्त नहीं है श्रेष्ठ ज्ञान का अनुभव करता है तो श्रेष्ठ ज्ञान कौन है अपना स्वरूप से अतिरिक्त कोई श्रेष्ठ ज्ञान तो है ही नहीं बाकी जितना भी जो ज्ञान है वो निकृष्ट ज्ञान है क्यों निकृष्ट है अर्थात परिवर्तन होने वाला है ये वृत्यात्मक ज्ञान है ना ये परिवर्तन होता है क्षण क्षण में परिवर्तन हो रहा है इसलिए निकृष्ट है और ये स्वरूपात्मक जो ज्ञान है वो अपरिवर्तन है इसलिए इसको बोलते हैं श्रेष्ठ ज्ञान उत्कृष्ट ज्ञान उसको प्राप्त होती देखिए हां प्राप्त प्राप्ति अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं बता रहे तस्मा तत्व पराम गति कर रहे हैं। मुक्तिम परागति को नहीं मुक्ति तो मुक्ति किसको कहते हैं मुक्ति का मतलब है निखिल बंदा राहित्यन स्थिति निकिल बोलता संपूर्ण बंधन से रहित होकर अपना स्वरूप में स्थित होना निकिल बोलता संपूर्ण निकिला बंद राहित्यनाखिला बंद राहित्येना स्थिति निकिल का मतलब है संपूर्ण अकील कहिए निकिल कहिए यही क्या अर्थ है अकील बोलते हैं ना अखिल अखिल कर्म जाने परिसमाप्यति। थी उसी का नाम निखिल तो अकेला अखिल अतः संपूर्ण बंधन राहित्य स्थिति क्योंकि तीन बंधनों से हम पढ़े हैं ना आध्यात्मिक अतिदेविक आधिभतिक अथवा अध्य। कारणशरीर सूक्ष्मशरीर स्थूल शरीर इन तीन ज्वरों से पीड़ित है ना पंचदशी में बताए आत्मा नम चे विजाने या पंचदशी में प्रकांड पुरा ज्वर कौन है स्थूल शरीर के ज्वर कौन है सूक्ष्म शरीर के कौन है कारण शरीर के तो ये तीनों के द्वारा बंधा है तो सारा जो बंधन से रहित है उसमें रहित होकर अपना स्वरूप में स्थित होना यही मुक्ति और कोई मुक्ति नहीं उसको ही शास्त्र में जीवन मुक्ति और कैवल्य मुक्ति का जीवन मुक्ति का मतलब जीते जीते इस शरीर में रहते रहते उसका अनुभव करना ये जीवन मुक्ति और शरीर त्यागने के बाद उसको बोलते हैं कैवल्य मुक्ति तो जी। हाँ जी उसी कोई देह से अभिमान से रहे उसको विदेह मुक्ति में देहादि से रहित तो होगा हाँ विदेह दोनों में प्रयोग देह देहा मतलब मुख्य रूप से कैवल्य को प्रयोग देहादि अभिमान रह विदेह मुक्ति देह से रहित तो ये जो कैवल्य मुक्ति है कुछ लोग नहीं मानते ये जीवन मुक्ति स्वीकार नहीं करते शास्त्र प्रमाण है, है। तश्य तावदेवा चिरा तस्या बोलते जो जीवन मुक्त पुरुष है उसके प्रारब्ध समाप्ति के लिए इतना ही अंतर है और ब्रह्मविद ब्रह्मे वगवत सारे श्रुतियों के द्वारा सिद्ध होता जीवन मुक्ति भी है और कैवल्य मुक्ति दोनों सिद्ध होता है और तीसरे एक है क्रम मुक्ति मानते एक क्रम मुक्ति है अहंग्रोपासक को जो अहंग्रह उपासक है ना उसके लिए तीन प्रकार के उपासना होती है ना छोज्य में बता दिए। एक कर्मांग अबद्ध उपासना दूसरी है प्रतीक उपासना तीसरी है अहंगरोपासना अहंगरोपासना का नाम है कैवल्य सन्निकृष्ट उपासना भी कहते हैं। क्योंकि मोक्ष के ओर ले जाते तो वो कैवल्य के ओर ले जाने से उसके कैवल्य सन्निकृष्ट उपासना भी कहते हैं आंगरोपासना तो क्रम मुक्ति को है भेद के पांच प्रकार अलग अलग वहां भी सालोक्य है साष्टि है सामिप्य है और सायुज्य है सारूप्यादि ये भेद के किंतु यहां जो बता रहे जीवन मुक्ति को मुख्य रूप से तो ये बोल तत्व ज्ञात पराम गति बोलता हूं मुक्तिम याति मुक्ति को प्राप्त करता है कौन ये योग भ्रष्ट कौन से मुक्ति को जीवन मुक्ति और जीवन मुक्ति के बाद कई वल्य मुक्तियों को भी प्राप्त करता है ये अर्थ होगा आगे देखिए जो आगामी प्रतिबंध है अर्थात भावी प्रतिबंध तो दूसरा प्रतिबंधांतर देखा यहां बोले आगामी प्रतिबंधांतरम दर्शयति आगामी प्रतिबंध तो दिखा दिया किंतु प्रतिबंधांतरम दूसरा प्रतिबंध आगामी प्रतिबंध में दूसरा भी प्रतिबंध है उसको दिखा रहे इक्यावन व श्लोक देखिए श्लोक इक्यावन ब्रह्मलोका भी वांछाया सम्यक् निध्यता विचारे साक्षात् करोत्ययम् तो साक्षात्य प्रताहे ब्रह्म लोका अभीवांचाया ब्रह्मलोक की प्राप्ति की इच्छा ब्रह्मलोक की प्राप्ति की इच्छा अभिवांचाया मतलब ब्रह्मलोक प्राप्त करने की इच्छा उनके अंदर है मुझे ब्रह्मलोक को प्राप्त करना है ये इच्छा है उसके द्वारा सम्यक सत्याम म्य बोलतो अच्छे प्रकार से उसके अंदर इच्छा पड़ी वो इच्छा कैसे दृढ़ इच्छा है कौन सी इच्छा मुझे ब्रह्मलोक को प्राप्त करना देखिए इच्छा भी अलग अलग होता है तीव्र इच्छा मध्यम इच्छा मृदु इच्छा ये भेद किया है <coughs> एक तीव्र इच्छा होती है एक मध्यम है एक मृदु इच्छा तो इसी प्रकार यहां सम्यक सत्या बोलते तीव्र इच्छा है उसके अंदर सम्यक रूप से तो ताम निरुद्या ताम बोलते उस इच्छा को दबाकर कौन तो सी इच्छा को दबाकर मुझे ब्रह्मलोक को प्राप्त करना है इसी इच्छा को दबा दिया पहले इच्छा थी और इच्छा को दबा करके विचार एत तत्वज्ञान का विचार कर तो कहने का तात्पर्य है पहले उसके अंदर ये था मुझे ब्रह्मलोक को प्राप्त करना है तो ब्रह्मलोक को प्राप्त करना है मतलब क्या है मुझे ब्रह्मलोक में जाना है और वहां जाके वहां का भोग आदि भोगना ये इच्छति पहले ये इच्छा कैसी तीव्र इच्छा थी और उसके बाद उसका दिशा बदल गया विचार में प्रवृत्त हो गए विचार आदि करने के लिए वेदांत आदि तो भी वो इच्छा प्रबल होने से ये विचार है तत्वबोध होने नहीं दे रहा है इच्छा तो पहले पड़ी थी और विचार में क्या है बाद में हो गए और इच्छा प्रबल हो गए और विचार आदि क्या है थोड़ा दुर्बल हो गया तभी उसको तत्व साक्षात्कार नहीं होगा वो ब्रह्मलोक में जाएगा और वहां से भले ही मुक्ति हो सकती तत्वबोध साक्षात्कार होने नहीं दे रहे कौन ये प्रबल इच्छा यही बता रहे तो इसलिए बोल रहे निरुद्या ताम निरुद्या ताम मतलब उस इच्छा को दबा करके कौन सी इच्छा को ब्रह्मलो को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उसको दबा करके विचार एत या विचार एत या मतलब जो साधक विचार करे किसका आत्मान आत्म का श्रवण भी किया मनन भी किया निधि ध्यास ने भी किया खूब किया किंतु न तो साक्षात करोति अयम अयम साक्षात न करोति, आत्मा साक्षात्कार नहीं हुआ अभी उस अवस्था में वो भी पुनर्जन्म लेके वहां से आगे बढ़े प्रतिबंधक हो गया कौन प्रतिबंधक हो गए यहां तीव्र इच्छा ये तीव्र इच्छा बड़ी थी ना वो प्रतिबंधक हो गया किसके लिए प्रतिबंधक हो गया अपरोक्ष ध्यान के लिए विचार तो किया उन्होंने श्रवण भी किया मनन भी किया निधि ध्यासन भी किया किंतु पहले उसके अंदर पड़ी है ना कौन सी ब्रह्मलोक को प्राप्त करने की ये कोने में बैठी पुराना मतलब इसी जन्म में हा इसी जन्म में मान दीजिए आप कोई आपको पहले ही चार हो गया सुनते हुए मुझे ब्रह्मलोक को प्राप्त करना है ब्रह्मलोक का वर्णन सुना ब्रह्म लोक का इस है अरा नाम का न्या नाम का सरोवर है तो मुझे वहां प्राप्त करना इच्छा पड़ी है <coughs> वो तो बाद में चाहे तो इस लोक का हुआ तो जन्म इच्छा तीव्र पड़ी यही बता रहे इच्छा हो गई उसके बाद किसी ने कहा नहीं नहीं तत्वज्ञान से विचार श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा ही तत्वज्ञान होता है ये कहा दिया तो ब्रह्मलोक की इच्छा तो होने पर भी वो काया प्रवृत्ति कहा हो गया श्रवण मनन निधि श्रवण भी कर रहे मनन भी कर रहे निधिध्यासन भी कर रहे किन्तु इच्छा प्रबल होने से और तत्व साक्षात्कार नहीं हो गया उस अवस्था में उसकी क्या स्थिति होगी तत्व साक्षात्कार हुआ नहीं श्रवण मनन निधिद्यासन भी किया और ब्रह्मलोक को प्राप्त करने की इच्छा पड़ी अभी उसकी क्या गति होगी तो इसलिए वहां जाना पड़ता है उसको कहा ब्रह्मलोक आने में हां इच्छा मतलब सूक्ष्म इच्छा पड़ी ज्यादा नहीं है इतने प्रबल थी ना कोने में पड़ी है वही जो इच्छा है ज्ञान होने नहीं दे रहे उसके अंदर तत्व ज्ञान नहीं हुआ तभी उसको या इस इस्लोक में अथवा जन्मांतर में ब्रह्मलोक में जाना पड़ता ज्ञान हुआ नहीं ना अभी पिछले बोल रहे हैं अभी तक ज्ञान नहीं हुआ क्योंकि वो इच्छा पड़ी ना तीव्र इच्छा पहले से वो ज्ञान नहीं हो गया ये भी प्रतिबंधक माना जाता क्योंकि दूसरा प्रतिबंध अधिकार है ना ये तो ये बार विचार या विचार येत आत्मा या विचार आत्मा का जो विचार भी किया उन्होंने किंतु तू बोल तो किंतु अयम साक्ष साक्षात न कौती इस प्रकार विचार करने वाला है उस तत्व को अभी तक साक्षात नहीं किया उस अवस्था में उसको भी किसी ना किसी में जन्म ले या तो ब्रह्मलोक में जाएंगे वहां से मुक्त तो होगा अथवा यही कोई ना कोई योगी नाम में आना पड़ेगा ये भी एक प्रतिबंधक बता ठीक दें टीका देखें आगामी प्रतिबंधांतरम दर्शयती एक तो आगामी प्रतिबंधक दिखा है पीछे ये दूसरा प्रतिबंधांतर बोल तो दूसरा प्रतिबंध कौन है वो ब्रह्मलोके ब्रह्मलोका प्राप्ति इच्छायाम ब्रह्मलोके कार्य कर रहे ब्रह्मलोका प्राप्ति इच्छायाम अर्थात ब्रह्मलोक प्राप्ति की इच्छा रहने पर वो भी कैसा है दृढ़याम दृढ़ इच्छा तीव्र इच्छा सत्याम अतः तीव्र इच्छा रहने पर काम निरुद्या काम बोलते उस इच्छा को निरोध करके दबा करके इच्छा तो उसके पड़ी है अंदर से उसको दबा करके या विचार एत उस इच्छा को दबा दिया और आत्मा जो श्रवण मनन निधिशन में प्रवृत्त हो गया तशा साक्षात्कार नहीं बजायते और उसका साक्षात्कार नहीं हुआ विचार तो किया है और उस अवस्था में उसको दोबारा जन्म लेना पड़े या तो ब्रह्मलोक में जाएंगे वहां इच्छा बड़ी है ना ब्रह्मलोक को वहां जाके क्रम मुक्त हो जाए अथवा यही कोई ना कोई सूची नाम में आना पड़ेगा तो ये भी एक प्रतिबंधक हो गया पीछे तो बता ही दिया था अब ये भी प्रतिबंधक तो साक्षात्कारों नैव जायते तत्वज्ञान नहीं हुआ तभी उसको दूसरा जन्म लेना पड़ता है ये बता दे। दोबारा बता रहे ननु तर्री तशा कदापि मुक्ति शंक करने वाला पूर्वक्ष कहा है यदि ऐसी बात है तस्या बोलते इस प्रकार जिसके अंदर इच्छा पड़ी है ब्रह्मलोकादि प्राप्ति जिसके अंदर दृढ़ वासना पड़ी है ब्रह्मलोक प्राप्त करने की उसकी कभी भी मुक्ति नहीं होनी चाहिए आक्षेप करने वाला बता कदापि मुक्ति उसकी मुक्ति कभी भी नहीं होगी सिद्धांति जी वो मुक्त कभी होगा तभी बता रहे इत्याशंका ऐसा आशंका करने पर विद्यारण्य उत्तर दे रहे थे कि के द्वारा विज्ञान इति शास्त्र ब्रह्मलोक सकते ब्रह्मण सह मुच्य मुंडक उपनिषद को लेके उठा रहे मुंडक उपनिषद का है तो पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था जिसके अंदर दृढ़ इच्छा पड़ी है दृढ़ वासना है किसकी ब्रह्मलोक प्राप्ति बाद में वेदांत श्रवण मनन में लगे तत्वज्ञान नहीं होगा अरे सिद्धांति उनकी मुक्ति होगी अथवा नहीं होगी तो सिद्धांति बोलता हाँ होगी उसमें प्रमाण क्या है श्रुतिक प्रमाण है मुंडक उपनिषद में कैसा मुक्ति होगी यहां से वो ब्रह्मलोक में जाएंगे तो ब्रह्मलोक में जाने के बाद और ब्रह्म की जो आयु समाप्त हो जाती है वहां से वो मुक्त हो जाता है वहां से वो मुक्त हो जाए पहले क्रम मुक्ति हो जाएगी और उसके बाद वहां से वो कई बंदों को यही बता रहे अर्थात वेदांत प्रतिपाद्य जो विज्ञान वेदांत मतलब उपनिषद उस उपनिषद के द्वारा बताया हुआ जो विज्ञान है तत्वज्ञान सुनिश्चितार्थ निश्चय किया है इति शास्त्रता ये केवल संकेत दे रहे विद्यानंद स्वामी जी मुंडक उपनिषद है ना उसका एक टुकड़ा उठा करके पूरा है वेदांत विज्ञान सुनिश्चिता संयास योगादेतो शुद्ध सत्व ते ब्रह्म लोके परांत काले परामृता पिमुच्य पूरी सूची शायद ठीक हमें बता देंगे जिसने वेदांत विज्ञान निश्चय किया है संन्यास योग आदि अंतकर्ण शुद्ध हो गया तो मुक्त क्यों नहीं हुआ बस वो इच्छा पड़ी है ना वो ब्रह्मलोक में जाएंगे वहां से मुक्त हो तो ब्रह्मलोके सन्त मतलब ब्रह्मा की आयु समाप्त ब्रह्मणाशह मुच्य ब्रह्म के साथ वो मुक्त होता है विशेष कल विचार करें ओम पूर्ण ूर्ण पूर्ण मुदच्यसे पूर्णशन पूर्णमे वशिष्य ओ शा शाति शांति